ऊ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ऊ नमो भगवते नमो भगवते वास्देवाय देश इसके बारे में और कहना है कीटोपदेश इतना सा श्रवण करना शायद कुछ उपस्थित भक्तों कठिन महसूस करते तो यदि आप ध्यान से सुनेंगे आप ऐसा अनुभव करेंगे कि इससे हमारा फरम खयान होगा यथे हम प्रियम आया कक्षा हितकाम या भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल की चूंकि तुम मेरे परम प्रिय हो इसलिए मैं तुमको खेत हूँ इस भगवत गीता जिससे तुम्हारा परम कल्याण होगा परम हित होगा तो भगवत गीता में मुख्य विषय क्या है मुख्य विषय है कि कृष्ण भगवान ही है भगवान है और भगवान श्री कृष्ण ही है यदि हम स्वीकार नहीं करते कि भगवान है तो हम जनवा जैसे हैं रास्ते में बहुत कुत्ते हैं दिल्ली भी है इस हॉल में बहुत मक्खी है और थोड़ी देर के बाद तो वो बहुत मच्छा भी छोड़ेंगे तो ऐसे नीच जीव जाति में भगवान है कि नहीं विषय में विचार करने संभव नहीं है मनुष्य जन्म में मैं कौन हूँ कहा से आया हूं मैं नियंत्रित हूं नहीं जानता हूं कि जन्म मृत्यु जड़ाव आधी दुख भोगा फिर भी कि मैं किसी से अधीन हूं इसलिए ये सब भोगना पड़ेगा जैसे सुबह भगवत शुभ है भगवत गीते दुखावय शाश्वत इस भौतिक जागत दुखमय ही है अनित्यम असुखम लोकम दूसरी बात गीतमय श्री कृष्ण कहते तो प्रकाश कहते दुखामयम अशाश्वत अनित्यम असुखम लोकम तो दुखों में चार प्रकार के दुख सबका भोगना पड़ेगा जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो हम जितने भी प्रयास करते हैं, जितने भी योजना करते हैं, तो हम सभी जन्म मृत्यु व्याधि दुख भोगना पड़े क्यों मच्छा तो नहीं पूछते क्यों कैसे कैसे ये सब प्रकार की दुख से मैं मुक्त हो सकता हूं तो कि भगवान है भगवान का अस्तित्व है हम मनुष्य जन्म में इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय पर हम विचार कर सकते तो भगवान है कि नहीं इस प्रश्न नादिकाल से मानव सभ्यता में चलते हैं तो भगवत गीता से स्पष्ट है कि भगवान ही है और वो भगवान कृष्ण ही है तो भगवान भगवान कैसे है? इसके बारे में श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मायाध्यक्ष प्रकृति सुयत सच और आचरण हितुना कं जगत भी फरी मारते जगत चलते रहते वो जगत शब्द की बड़ी भाषा है क्या चीती थी जगत जो सदैव चलते रहते हैं उसको जगत बहुत और जिसमें और सब कुछ चलते रहते हैं उसको जागत है। तो इस जगत में चल और अचल वस्तुओं हैं और प्राणियों हैं और कैसे सब कुछ चलते हैं माया अध्यक्ष भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता से भगवान कृष्ण सब कुछ देखभाल कर तो क्योंकि कृष्ण भगवान ही है ये विषय विवादजनक है कुछ लोग बोलते है कि भगवान है शिव भगवान जी परमाश्वर है शिव कोई बोलते इंद्र चंद्र वायु और कलयुग का प्रभाव से कुछ आधुनिक नए भगवान जैसे कहो हम मथुरा जंक्शन से कुरुक्षेत्र थक आए हैं और गाड़ी का नाम क्या था सचखंड एक्सप्रेस नांदेड़ से कहा अमृतसर एक जगह जाएगा अमृतसर तो नंदेज क्यों नंदेद से नंदेद का क्या महत्व सामान्यतः कुछ ग्यारह आते बेंगलोर से चेन्नाई से बड़े बड़े से नंदेद तो इतना बड़ा है नंदेद के पास है शिवदी इसलिए इतने सारे लोग वो जाते हैं नया भगवान का भजन स्थल है लेकिन नया भगवान तो कभी भी नहीं होता अनादिकाल से सब प्रामाणिक शास्त्र में प्रमाण ही है कि कृष्ण भगवान ही है और यही साईं बाबा कोई भगवान नहीं एक फकीर था, भगवान तो नहीं तो कि भगवान् भगवद्गी गीतमये श्रीकृष्ण खेत मथत्रकदस्ति धनंजय मई साविद क्रोथ सूत्रे मणिगण इव मथराम मेरे से फरम कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं है उपनिषद उपनिषद की भाषा में असम और ध्व इनके समान और ऊपर कोई नहीं है तो ये भगवान शब्द का अर्थ है नहीं परम परम का मतलब इनके ऊपर कोई नहीं है यस्मात परम ना अस्थित किंचित उपनिषदिक भाषा ये है भगवद गीता में वो, वो सब उपदेश जो है वो बहुत जो है तो उपनिषद शास्त्र से है थोड़ा भाषण तो कुछ लोग बोलते कि सब भगवान ही है यदि हम कहते हैं कृष्ण भगवान ही है वे स्वीकार कहते हैं जी हाँ कृष्ण भगवान ही है और मैं भी भगवान हूं तुम भी भगवान हो और सब भगवान ही है लेकिन ये बात निरार्थी है क्योंकि भगवान शब्द का अर्थ है जो सबके ऊपर है वो सब लोग तो सबके ऊपर नहीं हो सकते खाली एक लोग तो सबके ऊपर हो सकते तो वो एक कौन है वो ही कृष्ण है अहम सर्वस्व मथ सर्व प्रवर्तम जन्ते मांग बुधा भाव सम भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे से सब कुछ आते हैं मेरे से सब कुछ श्रेष्ठ होते अर्थात श्री कृष्ण सब वस्तुओं सब जगत के मूल स्रोत है इसी इस विषय समझ कर बुधा भा बुद्धिमान लोग भाव से श्री कृष्ण का भजन करते हैं पूरा एक अध्याय है पन्द्रह नंबर अध्याय जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग जिसमें स्थापित है कि पुरुषोत्तम है श्री कृष्ण तो आप पुरुष हैं, मैं पुरुष हूं सब के ऊपर है श्रेष्ठ है श्री कृष्ण इससे इनका नाम है पुरुषोत्तम। तो इस प्रकार भगव गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वही भगवान है तो कोई दूसरे भी ऐसे बहुत सकते मैं भी ऐसे बोल सकता हूँ तो भगवत गीता है वो प्राचीन है तो शायद जुना हो गया तो अभी नया नई गीता होनी चाहिए भक्ति विकास गीता मैं भी बोल सकता हूँ मैं सबके ऊपर हूं मेरे समान कुछ और कोई नहीं है मेरे से सब कुछ आते हैं मेरी इच्छा से पूरा जागर चलते है और आप भी बोल सकते हैं आप अगर आपका सर्विस अच्छा नहीं लगता है तो उसको छोड़ दो और अपना को भगवान बन जाओ आप ज्यादा पैसे मिलेंगे नौकरी करने से उसके बाद आपको रख जाना पड़ेगा अगर आप ऐसा ही कर सकते कोई भी ऐसा बोल सकते भगवान कृष्ण कहते हैं हम क्यों स्वीकार कहते है क्योंकि ये केवल कृष्ण की युक्ति नहीं है वो सब शास्त्र मानते हैं और सब बड़े बड़े मुनि ऋषि मानते हैं कि श्रीकृष्ण भगवान है वेदश्च सावरहमे वेद्यो वेदंतृत वेद वेदे चा श्रीकृष्ण कहते हैं कि सा वेद यद मनंथी श्रुति में ये वाक्य है कि सब वेद शास्त्र में ही सब वाक्य जो है उसका मूल लक्ष्य एक है तो वो क्या है गीता में श्री कृष्ण कहते वैरिष्ट सा वहा मेघ वेद वेद शब्द का अर्थ है विद्या तो विद्या वो जो वेद में है वो विद्या का मूल विषय क्या है श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं वेदांत कृत उनका नाम है वेदांत कृत तो वेद शास्त्र का साराथ वेदांत में है वेदांत का मतलब वेद का ज्ञान खंड उपानिषादों उपनिषदों का अर्थ वेदांत सूत्रों में है जो व्यासदेव ने रचना की तो वो व्यासदेव है नारायण का अवतार है इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं वेदांत कृत मैं वेदांत कृत हूं और वेद वित्त वेद हम कैसे समझ सकते हैं वेद शास्त्र का गुह्य अर्थ कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब पुराण महाभारत गीता इत्यादि वो सब का जरूरत नहीं मूल वेद ही है आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती एक पुस्तक लिखी सत्य प्रकाश जिसमें उन्होंने स्थापन करना चाहता था कि चार वेद के अलावा और सभी शास्त्र जो है वो सब निरार्थी है तो केवल चार वेद वृक्षा में या जो अथार्व चार वेदों से हम विद्या मिलते हैं। और सब कुछ वो उसमें कुछ नहीं है यही सत्य सत्य प्रकार तो वो दयानंद सरस्वती का मत है और श्री कृष्ण का मत है वैदिष सावैर हम एव वेद वेद शास्त्र में विद्या का केंद्र बिंदु है कृष्णा तो हम क्या कृष्णा का वचन ग्रहण करेंगे या दया दयानंद सच वो श्री कृष्ण जो बहुत पहले से भी सब महान महान ऋषिगण इनकी पूजा करते हैं या एक आधुनिक कहते हुए ऋषि तो कृष्णा ऐसे कहते मैं भगवान हूं और श्रीमद् भागवत में कि श्री कृष्ण भगवान है सब महाजन महात्मा भक्तों स्वीकार कहते द्वादश महाजन है श्रीमद् भागवत में अंध नाम का स्वयंभु नारद शंभु, शंभु, शंभु कुमार कि स्वयंभू ब्रह्मा नारद शंभू शिव शंभू कुमार चतुर्कुमार सनक सनत सनंद सनातन चार कुमार कपिल कपिलम मनु स्वयंभुमन प्रहलाद जनक भीष्म दलि सुक ऋषि सुखदेव और मे हम सब सहमत पृथक पृथक काल में उपस्थित थे इस पृथ्वी में और या इस जगत में परंतु सबका मत एक ही है कि कृष्ण भगवान ही है तो इसके बारे में भी श्री कृष्ण भगवान है अर्जुन ने कहा भगवदगीता भगवदगीता में मुख्य वचन श्री कृष्ण का और अर्जुन भी कुछ कहते संजय भी कुछ कहते और ध्रज राष्ट्र तो प्रथम श्लोक है तो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कृष्ण कहते हैं वो गीता ही है और उसमें अर्जुन का वचन संजय का वचन धृतराष्ट्र का वचन सब महत्वपूर्ण है और सब गीता में एक ही है अम्रकान न्याय के अनुसार एक वैदिक न्याय है अम्र का न्याय अर्थात यदि एक बगीचे में बहुत आम गाच है और कुछ दूसरे गाच भी है जैसे चीकू गै मतलब आम का फै है और चिकू भी कुछ चीकू भी है और कुछ नीलगिर भी है परंतु ज्यादातर आम का पैर है तो आम बगीचा बहुत है तो इस प्रकार गीता में अर्जुन का बातचन भी है संजय का बातचन भी है द्वित राष्ट्र फिर भी सब गीता बोलते हैं। तो अर्जुन जो कहते है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है भगवद गीता समझने के लिए भगवान जो स्वयं कहते हैं उसको समझने के लिए अर्जुन जो कहते हैं वो ही बहुत महत्वपूर्ण है जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण को बताएं शिष्य स्थे हंग साधि मांग मैं आपको गुरु बना मैं आपके शरणागत शिष्य हूं अर्जुन कहते श्री कृष्ण को तो इसी भाव से विनम्र भाव से शिष्य होने से हम भागवत गीता का उपदेश समझ सकते यदि हम विचार कहते है तो कृष्ण जो कहते हैं लेकिन वो एक विद्वान था मैं भी एक विद्वान हूं तो यदि है ही कुछ जो श्री कृष्ण कहते जिससे मैं सहमा नहीं हूं तो मैं भी जीव हूं मेरा हक है अपना मत का प्रचार कर तो ऐसे भगवद गीता की बाणी समझना संभव नहीं हम अर्जुन जैसे शिष्य होने चाहिए और श्री कृष्णा का वचन सुन के अर्जुन भगवान कृष्ण को बताए सर्वमेथ मन यन्माद सी केशव हे कृष्णा आप जो कहते हो मुझको मेरी सब कुछ ग्रहण कर तु सभी वृत्थ वृत् का मतलब सत्य तो इस प्रकार शास्त्रवाणी वाणी ग्रहण करना चाहिए यही सही है यही झूठ है ऐसा विचार करना हमारा आदि का नहीं है ऐसा बोलना। सब कुछ जो शास्त्र में है वो सही है इस प्रकार शास्त्र ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और की श्री कृष्ण भगवान है यही विषय है जो मैं अभी चर्चा करता हूं तो इसके बारे में अर्जुन भगवान कृष्ण को बताए परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव अज विभूम हे कृष्ण आप भगवान ही हैं। दो शब्द ओ देष नारदस्त था असी तो देवलो व्यास स्वयं छवि में तो श्री कृष्ण भगवान है अर्जुन कहते है तो मैं भी ऐसे ही बोल सकता हूँ मैं भगवान हूं और एक शीर्षक मैं से मैं प्रचार कर सकता हूँ ऐ चला एक वेबसाइट बनाओ उससे प्रचार करो कि मैं भक्ति विकास स्वामी भगवान हूं तो मैं भी ऐसे ही कर सकता हूँ कृष्ण भगवान ऐसे के हे अर्जुन और सबको बताओ कि मैं भगवान हूं अगर कोई ऐसे ही करता है तो जरूर चोरो इस खाली में जिसमें मूर्ख प्रबल है तो आप कुछ शिष्य में लेंगे भक्त में लेंगे, परंतु अर्जुन कहते हैं कि केवल मैं ऐसा नहीं बहुत सब बड़े बड़े ऋषि भी बोलते और कुछ नाम अर्जुन कहते हैं असित देवल व्यास सबसे बड़ा प्रमाणिक है व्यास और श्री कृष्ण अविभाव के पहले भी बहुत बड़े बड़े भक्त स्वीकार किए कि श्री कृष्ण भगवान ही है जैसे श्रीमद् भागवत में बहुत पहले एक सत्य योग में प्रहलाद महाराज इनके पिताजी हिण्य का को बताए मत न कृष्णे मितो परतस्व मिथो भी भद्ये चुहवव्रता पुनः गोभी विश्वता में तो इस श्लोक में कृष्ण शब्द प्रहलाद महाराज बोले कि लोक जो गृहव्रथी है जो संकल्प किया है इस भौतिक संसार में रहना तुझ इंद्रिय सुख की खोज में ऐसा लोग संकल्प किया है कि हम कृष्ण भक्ति नहीं होंगे हम कृष्ण भावना भावित कभी भी नहीं होंगे तो हम स्वयं प्रयास नहीं करेंगे कृष्ण भक्ति करना और किसी और की बात से हम प्रभावित नहीं हो कृष्ण भक्ति ग्रहण का तो कृष्ण ये शब्द आते हैं और प्रहलाद महाराज के बारे में की वे कृष्ण ग्रह थे जैसे एक व्यक्ति भूतग्रस्त होते तो पागल जैसे होते हैं तो उस प्रकार प्रहलाद महाराज प्रिंग फगल थे कृष्णग्रह तो सदैव कृष्ण का स्मरण में निमग्न होने का कारण से प्रहलाद महाराज तो फगल जैसे थे वो फगल फान सृष्टि है पूजा है वो शब्द आते है श्रीमद कृष्ण कृष्णग्रह तो कृष्ण का स्वयं का अविभाव के पहले भी जो भक्त विद्वान भक्त कृष्ण की भक्ति की तो कृष्ण भगवान भी है यही सब भ्रमाण है तो कैसे भगवान है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम फरम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य आदि देवमजम विभूम तो इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण को कहते कि हे कृष्ण तुम ही भगवान है तो कैसे परम ब्रह्म सब शब्द का बहुत गहरा अर्थ है जिसका हम खाली स्पर्श कर सकते बहुत बहुत गहरा अर्थ ब्रह्म ब्रह्म फरम ब्रह्म ब्रह्म का मतलब क्या है फरम सत्य तो फरम ब्रह्म ही श्री कृष्ण ब्रह्म का मतलब जो जीव है जो जीवित है तो हम सब ब्रह्म है जैसे शास्त्र में बताया गया है अहम् ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं अर्थात मैं भौतिक नहीं हूं मैं आध्यात्मिक हूं तो मैं ब्रह्म हूं आप ब्रह्मा है परंतु परम ब्रह्मा कृष्ण भगवान ही है परम ब्रह्म परम धाम अर्थात श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण परम आश्रय ही है पवित्रम फरम भगवान परम पवित्र है श्रीकृष्ण पवित्र होने के लिए लोग यहाँ कुरुक्षेत्र आते हैं ब्रह्म स्वरूप में स्नान करने के लिए और सुबह का समय उठ के लोग स्नान करते हैं तो परम पवित्र है श्री कृष्ण पवित्र हो पवित्र हो सर्वस्तो भी वाह यित कुंडली का क्षम सबा तो कभी कभी हम ऐसे हाव में जिसमें हम स्नान नहीं कर सकते या हम किसी भी शुचि काम नहीं कर सकते परंतु शास्त्र का विचार है कि औपचारिक रूप से हम यदि अपवित्र हो जैसे मौनूत्र त्याग के पश्चात यदि हम स्नान नहीं करते हम अपवित्र अवस्था में हैं परंतु जो वैष्णव है वो सदैव कृष्ण का स्मरण करते हैं तो वैष्णव तो कभी भी अपवित्र नहीं होते हैं। वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र तो फिर भी सब वैष्णव मालमुद्रा मूत्र त्याग के पश्चात स्नान करते परंतु उनका स्वभाव तो पूरा पवित्र है फुंडी का अर्थात कृष्ण फुंडी फुंद, का कृष्णा भगवान का स्मरण करने से जो अपवित्र है तो वो केवल वो स्मरण करने से पवित्र होते तो दो प्रकार का पवित्रता है एक है दैहिक औपचारिक और दूसरा है आध्यात्मिक तो स्नान करने से आचमान करने से ये सब विधि करने से तो गोमय, गौमूत्र गो स्पर्श करने से औपचारिक रूप से शरीर पवित्र होते और आध्यात्मिक पवित्रता होते हैं, हैं श्री कृष्ण का स्मरण करने से दोनों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक पवित्रता तो फिर भी वैष्णव तो सदैव आध्यात्मिक रूप से पवित्र होते हुए भी वे भी शारीरिक पवित्रता की रीति पालन करते हैं। परंतु ये संक्षेप में कृष्ण परम पवित्र है केवल इनका स्मरण करने से तो सबसे बड़ा पाप भी पवित्र हो जाते तो पवित्रम फरम हम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम तो आप पुरुष है मैं पुरुष हूं परंतु जो रूप हम अभी धारण करते हैं, उसको त्याग न पड़ेगा परंतु कृष्ण परम पुरुष ही है और ओं का दिव्य सूर्य सचिदानंदमय है भौतिक रसायनों से घटित नहीं है दिव्यम आदि देवम श्री कृष्ण भी गीतमयी कहते हैं हम अहमाद्य देवानम ऐसे कुछ लोग बोलते विष्णु सूर्य गणेश शिव शक्ति हम चौपार्सना कहने हैं सब एक ही है और गीते में श्री कृष्ण कहते है तो सब एक ही नहीं है सब देव देवी ओम मेरे से आते मैं सब देव देवी के मूल स्रोत हूं तो आदि देव है श्री कृष्ण आज हम इनका जानना नहीं है विभू वे सर्वशक्तिमान ही है तो इस प्रकार की कृष्ण भगवान है यही विषय स्थापित है भगवद गीता में और यदि हम प्रयास करते भगवदगीता का थात्व ग्यान, थात्व ग्यान विचार करना परंतु हम शुरुआत से स्वीकार नहीं करते कि श्री कृष्ण भगवान है तो हमारा सब पांडित्य से कुछ भी फायदा नहीं होगा भगवदगीता यथारूप ग्रहण करने के लिए हमें शुरुआत में स्वीकार करने चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान ही हैं और इसलिए हमें जो कृष्ण कहते हैं उसको अर्जुन जैसे सर्वे थे यम मांग केशव सब कुछ सत्य ग्रहण करने चाहिए तो शिल प्रोपात कि भगवदगीता यथारूप का वितरण करने चाहिए पहले भी भारत में लाख लाख शायद करोड़ के अधिक भगवतगीता यथारूप का वितरण हो गया है करोड़ के अधिक शायद नहीं है एक करोड़ परंतु अभी वितरण करने चाहिए और भगवत गीता में वो ज्ञान जो है तो शुद्ध भक्तों के मुखारविंदों से प्रचारित होने चाहिए जैसे कापुर कापुर ठाला के भक्त मुझको बताए कि उनके सह हर रोज शाम को भगवगीता क्लास होती है तो इस प्रकार भगवद प्रदेश प्रचारित होने चाहिए क्योंकि इस ज्ञान का अभाव से इस भौतिक संसार में सब प्रकार का झंझाल जो चलते इस अभाव से चलते अभाव क्या है कि लोग नहीं जानते कि श्री कृष्ण भगवान है माया मुक्त जीव नहीं कृष्ण स्वतः ज्ञान जी बेरे कृपा खोले कृष्ण भेद पुराण तो इस बौद्धिक संस्था में लोग नहीं जानते कि कृष्ण भगवान ही है माया मु थे माया से मोहित है इसलिए भगवान कृष्णा इनकी कृपा से अज्ञानी मूर्ख बद्ध जीवों को ज्ञान देने के लिए वो ज्ञान का सार क्या है कि श्री कृष्ण भगवान है और मैं उनका दास हूं चैतन्य महाप्रभु एक सरव सूत्र में बताए जिवेश्वरूप हाय कृष्ण नित्य दास तो यही समझना चाहिए और समझाने के लिए मुख्य उपाय है इस भगवदगीता यथारूप का वितरण तो आप प्रयास कीजिए इस भगवदगीता वितरण करना और साथ साथ श्रीमद् भागवत जो लोग भगवत गीता यथारूप से प्रीत होते तो उनको श्रीमद् भागवत फूर से भी देने और हमें स्वयं इस भागवत गीता यथारूप अध्ययन करने चाहिए श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने चाहिए एक बार वृंदावन में कृष्ण बल राम मंदिर में शिल प्रभा एक श्रीमद् भागवत की कथा में कक्ष में इनके समवेद शिष्यों को बताए श्रीमद् भागवत तुम्हारा प्राण जैसे बनाना चाहिए तो भागवत और भागवत गीता अभिन्न है संक्षेप में है वो गीता में है तो विस्तृत रूप में भागवत में है तो वो गीता और भागवत में वो ज्ञान जो है हमें युन वन विचार न पढ़ो हमें सुनना चाहिए ध्यान से अध्ययन करना चाहिए और हमारी बुद्धि वो सब विषय समझने के लगानना चाहिए और इस प्रकार विमोचन नारा इस प्रकार हम जीवन का परम लाभ में लेंगे भगवान श्री कृष्ण के पास जाना तो अभी हम निकल जाएंगे कुरुक्षेत्र में कुछ पवित्र स्थली का दर्शन करने के लिए और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा और आदेश के अनुसार हरि कृष्ण महामंत्र संकीर्तन करने के लिए जिससे लोग सुनेंगे इस हरि कृष्ण महामंत्र और उससे उनका फरम लाभ होगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे हरे कृष्ण